सह नवतो सहनौमुन सह वीर करवा वाई हे दिनतमस्त मेष वाई ओ शां शे विवेक वैराग्य अभ्यास इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कल हमने विवेक का लक्षण क्या है परिभाषा क्या है अन्य शास्त्रों में विवेक के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं इसके ऊपर विचार किया विवेक का क्या महत्व है और विवेक प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रमाण है उसके अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के ऊपर विचार कर रहे थे और एक चौथा प्रमाण रह गया था जिसको हम कहते उपमान प्रमाण उपमान का अर्थ था तो उपमा उपमान तुलना किसी के साथ सदृशता समानता तुल्यता दिखाकर बताना इसको कहते हैं उपमान प्रमाण जैसे आलंकारिक प्रयोग बहुत सारे होते हैं आप जानते हैं शास्त्र में इसके लिए पशु उदाहरण आता है कोई तो व्यक्ति गाय को तो देखा है लेकिन नील गाय नहीं देखा है तो उसको कह देते है जैसा गाय है वैसा नीन गाय है अंतर इतना है गाय तो दूध देती है नील गाय दूध नहीं देती है उसका रंग नीला होता है ऐसे थोड़ा सा भेद रहता है बाकी सब सदृशता बनी रहती है तो उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं लोक में भी व्यवहार में भी बहुत आप प्रयोग करते हैं किसी चीज को हम नहीं जानते हैं तो उसको समझाने के लिए उसके आस मिलता जुलता कोई दूसरी चीज बताकर हम कह देते ऐसा ही है फलों में सब्जियों में भोजन में नगरों में व्यक्तियों में तो हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि ये व्यक्ति उसके समान है इसको ही शास्त्र में उपमान प्रमाण कहते हैं तो इन प्रमाणों के द्वारा हम अर्थ को जानते हैं विषयों को जानते हैं विवेक प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अनुमान प्रमाण से भी शब्द प्रमाण से भी और उपमान प्रमाण से भी व्यवहार हम करते हैं इन प्रमाणों के अंतर्गत और चार प्रमाण छुपे हुए हैं उसी के अंतर्गत आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं अर्थापत्ति अर्थापत्ति का अर्थ होता है एक बात कहने से दूसरी बात पता चल जाए इसको कहते हैं अर्थापति प्रमाण ये भी एक प्रमाण है जैसे मैं कह दूंगा बादल होने से वर्षा होती है तो क्या निकलेगा बादल न होने पर वर्षा नहीं होती है जब दूसरी बात निकलकर आती है उसको कहते हैं अर्थापति तो ऐसे ही संभव अभाव एक एक प्रमाण है और अतिहा इतिहास में जो सत्य इतिहास है वो भी प्रमाण है तो महर्सिंह नयानंद जी ने आठ प्रमाणों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में की है उन तो आठ प्रमाणों से हम सत्य और असत्य का निर्णय करते जानते हैं इसलिए इनको विवेक प्राप्ति का साधन हम कहते हैं विवेक प्राप्ति करने के लिए इन साधनों का हम प्रयोग करते हैं तो विद्या की प्राप्ति कैसे होती है, है? विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, है बार बार आपको बताया जाता है व्याकरण में बाबाशेकर कहते हैं चतुर्वी ही विद्या उपगता भवति। आगम काल न स्वाध्याय काल प्रवचन काल न्यौहार काल न सांख्य दर्शन में एक सूत्र उठाया प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने से ज्ञान हो जाने से मुक्ति हो जाती है तो आपने बताया हमने सुन लिया ज्ञान गया मुक्ति हो, जा, हो जानी चाहिए तो कहते हैं श्रवण श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही वासनाया बलवत्वाद केवल सुन लेने मात्र से विवेक की प्राप्ति नहीं हो जाती है कितने बार आपने सुना है झूठ नहीं बोलना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए चोरी नहीं करनी चाहिए कम से कम साधन में अपने जीवन को जीना चाहिए ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए कितने बार आपने सुना है एक बार सुनने से बार बार सुनने से ही विवेक की सिद्धि नहीं होती है क्यों नहीं होती है तो उन्होंने एक हेतु दिया अनादिवासनाया वलवत्ता काल से हमारे अंदर ये वासनाएं हैं ये इतने प्रबल हैं तो हम एक बार सुनते हैं उस समय हमको विवेक की स्थिति प्राप्त होती है लेकिन वो विवेक की स्थिति रहती नहीं है टिकती नहीं है फिर हट जाती है कारण है पीछे से कई जन्मों से हमारे अंदर उसके विपरीत संस्कार है ये उल्टे संस्कार कहिए वासना कहिए इन्हीं कारण ही हम विवेक को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए तो इसी के लिए कहते हैं कि भाई पहला तो होता है आगम काल अभी जो आप बैठे हैं पहले अभी प्रधान जी आपको योग दर्शन के बारे में बता रहे थे तो उसको आपने श्रवण किया श्रवण करने के बाद उसका मनन करना पड़ता है मनन के बाद फिर निधिध्यासन करना पड़ता है और निधिध्यासन के बाद फिर साक्षात्कार करते इसी को इस शास्त्र में अलग रूप से कहते हैं आगम काल आगम काल का अर्थ होता है चाहे आप गुरु के मुख से सुनते हैं अथवा किसी पुस्तक से पढ़ते हैं पहली बार जो आपको ज्ञान मिला है इसको हम कहते हैं आगम काल पहली बार आपको ज्ञान मिला चाहे पुस्तक से पढ़कर हो गुरु मुख से हो उपदेश हो अथवा अध्यापक से शास्त्र पढ़ते उस समय हमको जो ज्ञान मिलता है उसको हम आगम काल कहते हैं इसी को कहते हैं श्रवण काल पहले आपने सुना सुनने के बाद क्या करना होता है मनन करना होता है मनन का अर्थ तो है विचार करना कि आपने जो सुना है वो सही है या गलत है इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा दोनों पक्ष के ऊपर विचार करना पड़ेगा इसको सही मानें तो क्या है गलत मानें तो क्यों दोनों पक्ष में आप प्रश्न उठाएंगे तब जाकर आपको विवेक की प्राप्ति होती है सत्य और सत्य को जानने के लिए पक्ष विपक्ष उठाकर करना पड़ता है न्यायदर्शन में भी सूत्र है पक्ष प्रतिपक्षा भ्रम अर्थावधारणम निर्णय निर्णय कब होता है जब एक पक्ष दूसरा पक्ष दोनों पक्ष उठाते हैं तब जाकर निर्णय होता है किसी भी विषय में हो सकता है किसी भी विषय में विवेक प्राप्त करना चाहते हैं तो विवेक के लिए पहले उसका सही पक्ष और गलत पक्ष उठाकर विचार करना पड़ता है इसी को हम कहते मनन अथवा इसी को हम कहते हैं स्वाध्याय काल आगम काल कहेंगे तो अगला होगा स्वाध्याय काल और जब श्रवण कहेंगे तो आगला होगा, तो होगा मनन मनन का अर्थ तो विचार विचार करना पड़ेगा केवल सुना इधर से सुना और इधर से छोड़ दिए तो कोई विशेष अंतर नहीं आएगा आपको जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा श्रवण के बाद मनन करना मुख्य है ये अगला चरण है यहाँ आपने खूब श्रवण करेंगे साधन तक आपको बताया जाएंगे उसके बाद मनन करना इसलिए आप लोगों के लिए मौन का नियम रख दिया गया है बातचीत करेंगे तो समय उधर जाएगा शक्ति उधर बंट जाएगी और मौन रहेंगे तो क्या करेंगे मन में विचार करेंगे और कुछ तो आने आपको जो प्रवचन में सुनने को मिलता है उसके आप मनन करेंगे विचार करेंगे इसलिए ये मौन का नियम रखा गया है आपका लाभ है इसमें आपके लाभ के लिए ही मौन का नियम रखा गया है ताकि जिन बातों को आप सुनते हैं उसी उन्ही बातों के ऊपर अधिक से अधिक विचार करें गाय को आपने देखा पहले क्या करती है खा लेती है खाने के बाद फूर्ज फुर्सत तो वजह है क्या करती है जुगाली करती है ऐसे ही आपने जो सुना है उसको जुगाली करना है उसके ऊपर विचार करना है ये विद्या प्राप्ति का उपाय है इसी प्रकार से विद्या आती है मनन किया लेकिन मनन करने पर भी श्रवण के बाद श्रवण हो गया श्रवण के बाद मनन हो गया मनन के बाद होता है निविध्यासन का अर्थ होता है निश्चय करना ऐसा ही है जैसे जब नए नए हम समाज में आने लगे तो ईश्वर को कभी कहते साकार है कभी निराकार है कभी उनका भी सुन लेते कहते साकार है कभी इनका सुन देते कहते निराकार है कोई कहता है कोई कहता नहीं है अब आपके तो पास में दोनों पक्ष आ गए इसके ऊपर विचार करो ईश्वर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है ये जो प्रक्रिया चलती है इसको हम कहते मनन और मनन करने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये पक्ष तो गलत है और ये पक्ष सही है इनके हेतु सही है इनके हेतु गलत है तो दोनों तो हो नहीं सकते परस्पर विरोध है तो दोनों नहीं हो सकते इन दोनों में से कोई तो एक होगा तो एक होगा तो कौन सा ठीक है उसको निर्णय कर लेना ये खाली ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होता है सब जगह लागू होता है कल्पना करिए कोई गलत करता है तो हमें क्रोध आता है जिस समय हमको क्रोध आता है उस समय कैसे लगता है क्रोध करना चाहिए क्रोध करने से क्या होगा ये व्यक्ति गलती छोड़ देगा और सुधर जाएगा और ना करे तो और या या ये आगे गलती ही गलती पर गलती करता रहेगा सुधरेगा कब तो उस समय ऐसे विचार आता है और जब उपदेश सुनते हैं उपदेश में आपको बताया जाता है क्रोध नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए तो लोग करके पूछते हैं आपके ऊपर कोई क्रोध करे तो आपको कैसा लगता है तो क्या उत्तर होगा आपका आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो आपको कैसा लगता है अच्छा लगता है बुरा लगता है जब हमारे ऊपर कोई क्रोध करे तो हमको बुरा लगता है तो दूसरे के ऊपर अभी हम क्रोध करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा तो ऐसे पक्ष हम उठा उठा कर विचार करेंगे ये तो एक बात नहीं बताई ऐसे क्रोध करने से क्या लाभ होते हैं और क्रोध करने से क्या हानि होती है ऐसी लंबी सूची बनानी पड़ती है इसको हम कहते हैं मनन और मनन करने के बाद जब आपने निर्णय किया कि तो मैं तो आगे से क्रोध नहीं करूंगा ये जो तो निर्णय निकाला इसका नाम है निधिध्यासन क्रोध के बारे में हो गया सत्य के बारे में हो गया ईश्वर के बारे में हो गया नहीं ईश्वर तो ऐसा ही है ईश्वर की उपासना तो करनी ही चाहिए सत्संग में तो जाना ही चाहिए ऐसा जो भी आप निर्णय निकालते हैं यही ठीक है जब पक्का हो जाता है उसको हम कहते हैं निधिध्यासन और दूसरे भी सब दूसरे शब्दों से कहे तो आगम काल स्वाध्याय काल उसके बाद प्रवचन काल गुरुकुल में हमारी जो परंपरा चलती है जो बड़े आचार्य होते हैं तो बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं फिर वो बड़े विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी जिन्होंने अनेक शास्त्र पढ़ चुके हैं वो छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और क्रम में ऐसे चलता रहता है आगे वो पुराने हो जाते हैं फिर नए विद्यार्थी आते हैं तो वो नये को पढ़ाते हैं तो पढ़ने से हमको जितना ज्ञान मिलता है पढ़ाने से हमारा ज्ञान और एक बार परिपक्व हो जाता है <laughs> आप पढ़ाने है तो पहले आपको अभी खुद विचार करना पड़ता तब जाकर आप पढ़ाने के लिए बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता पढ़ाने के लिए उससे कई ना अधिक मेहनत करना पड़ता है प्रारंभिक काल में तो जब विद्यार्थी पढ़ाता है पढ़ाने लग जाता है तो उसकी विद्या में और परिपक्वता आ जाती है उसको विषय और पक्का हो जाता है और कहीं शंकार तो फिर वो पूछता है अपने बड़े आचार्यों को गुरुजनों को पूछता है महर्सिंह दयानंद ने ऐसे ग्रंथ में कि पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी चाहिए और महर्सिंह दयानंद बीच बीच में गुरुजी जी से विवाह लेने के बाद भी शंका समाधान करते थे जब उनको कहीं शंका होती थी, थी तो गुरु गिरिजानंद जी से समाधान लेते थे तो इसमें क्या होता है हमारी विद्या में और निपुणता आ जाती है तो आगम काल स्वाध्याय काल इसी को प्रवचन काल कहते हैं, अध्यापन काल जिसको हम पढ़ाना कहते हैं, उसको शास्त्र में प्रवचन काल कहते है और इसी को हम दूसरे शब्दों से श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन कहते है और इसके बाद अंतिम जो है वो तो है श्रवण मनन निध्यासन के बाद साक्षात्कार साक्षात्कार का अर्थ जानते सीधा सीधा प्रत्यक्ष करना उसको व्यवहार में ले आना उसको प्रयोग में ले आना इसको हम कहते साक्षात्कार और दूसरे शब्द में सीधा पड़ा है व्यवहार काल उसमें शब्द ही पढ़ा है आगम काल होना स्वाध्याय काल होना प्रवचन काल होना व्यवहार का लेना व्यवहार में ले आना आपने निर्णय किया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा ऐसे निर्णय किया था और इतने मात्र से काम नहीं चलता किस स्थिति में आपको क्रोध आता है वो आपको देखना पड़ेगा आपको लगे कि जब व्यक्ति ऐसी गलती करता है तब मुझे क्रोध आता है उस समय आपको निर्णय करते समय निधि करते समय मैंने निकालते समय सोचना पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति ऐसे करेगा ऐसी गलती हो जाएगी तब भी मैं क्रोध नहीं करूंगा जब इसको बार बार जितना मन में पक्का करेंगे और स्थिति आ जाए तो उसी स्थिति में आप क्रोध से बच जाएंगे ऐसे ही आप देखिए किस स्थिति में मैं झूठ बोल देता हूँ जब लगता है कि मेरा अपमान हो जाएगा तो उसी स्थिति में मैं झूठ बोलता हूँ तो निर्णय करते समय आपको निकालना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति आएगी जहां पर मैं सत्य बोलने से मेरा अपमान हो जाएगा तब भी मैं सत्य ही बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा ऐसे निर्णय करने के बाद जब ऐसी स्थिति आ जाए फिर वो व्यवहार में आ गया व्यवहार काल में जब आ जाता तब विद्या पूर्ण मानी जाती है तब तक विद्या अवड़ा है सुनने मात्र जो लोग सुनते ही नहीं है आप तो शिविर में आए कम से कम जो शिविर में आए ही नहीं है आते समय आप किसी को मिला चलो शिविर में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे हमारे पास समय नहीं है तो सुन, ना सुनने वालों के क्या सुनना तो बहुत अच्छा है कथक तो निषदकार ऋषि कहते हैं श्रवण या अपनी बहवीर योन लभ्यो तो अपनी बहवा विद्यु आश्चर्य लब्धा कुशलस्वक्ता आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ठा कहते ये जो ब्रह्म विद्या है योग विद्या है अध्यात्म विद्या है आत्मा परमात्मा की विद्या है ये सुनने को भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है पूरा जीवन पार हो जाता है ईश्वर के बारे में ब्रह्म के बारे में आत्मा परमात्मा के बारे में पुनर्जन्म कर्मफल अध्यात्म के बारे में उनको सुनने को ही नहीं मिलता है तो ये बहुत सारे लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता और सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे है जिनको सुनने को तो मिलता है लेकिन तो उनको समझ में नहीं आता है समझ में नहीं आता रुचि नहीं होती है सत्संग में चले गए अपनी तो इच्छा थी नहीं कोई मित्र है कोई परिवार वाले है संबंधी है जबरदस्ती करे तो आ जाते हैं शिविर में भाग लिए लेकिन जैसे पिकनिक जाते हैं ऐसे यहाँ पर आकर मनोरंजन करके चले जाते हैं उनको यही समझ में नहीं आया तो सुनने को कई में नहीं मिलता है, जीवन जला जाता है और सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है और कहते हैं जिनको समझ में आ गया कहते आश्चर्य वक्ता कुशलश से लब्धा इसके वक्ता बहुत दुर्लभ है जो लोग ठीक ठीक इन विद्याओं को जानते हैं अपने जीवन में उसको आचरण में लाते हैं ऐसे वक्ता आश्चर्य का अर्थ दुर्लभ है आश्चर्य वक्ता कुशल से लगता कुशल रूप से अच्छे प्रकार से इसको बताने वाला समझाने वाला बहुत दुर्लभ होते हैं और आश्चर्य ज्ञाता इसके जानने वाले जानने वाला का अर्थ ये नहीं शब्दों से जो जानते हैं जानने वाला का अर्थ जो जीवन में अनुभव करते हैं ऐसे उनके जीवन में है ऐसे आश्चर्य कुशला कुशल अनुशिष्ट अनुशासन में ईश्वर के अनुशासन में रहते हुए आचरण करने वाले तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं आप जानते हैं अच्छे लोगों की कमी है संसार में सब लोग चाहते हैं अच्छे लोग आए हमारी भी यहाँ संस्था है संस्था वाला हमेशा चाहते हैं कि अच्छे लोग हाँ अच्छे, लोग हाँ अच्छे लोग यहाँ आए अच्छे अच्छे लोग यहाँ रहें अच्छे लोगों की कमी है आपके जीवन में जरूरी विद्या है और आपका आचरण ठीक है तो आप कहीं भी जाए आपको कोई कमी नहीं रहेगी सब लोग चाहते हैं अच्छे लोग हमारे पास आए हर संस्था में आप देखेंगे वो चाहते है अच्छे लोग हमारे यहाँ रहे तो ऐसे ज्ञाता ऐसे अच्छे वक्ता और आचरण करने वाले बहुत ही दुर्लभ होते बहुत ही विरल होते हैं। तो ये जो विद्या है ये आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल चार रूप से हमारे जीवन में उपलब्ध होते हैं उपयुक्त भवन थी उपयुक्त का अच्छे प्रकार से जुड़ते हैं हमारे जीवन के साथ युक्त हो जाते हैं हम इससे युक्त हो जाते हैं कब होते हैं जब हम इनको इन चार प्रक्रिया से प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं ये चार प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है इसी से हमको विवेक की प्राप्ति होगी केवल सुनने से नहीं होगा सुनना अच्छा है आपको 10 प्रतिशत मिलेगा विचार करेंगे तो और 20 प्रतिशत मिलेगा और उसके ऊपर मिलने करेंगे मैं भी ऐसा ही करूंगा तो और 30 प्रतिशत मिलेगा और व्यवहार में ले आएंगे तो 40 प्रतिशत और मिलेगा कुल कितने हो गए सौ प्रतिशत हो गए तो सुनने से 10 प्रतिशत विचार करेंगे और बीस और उसके ऊपर निर्णय करेंगे मैं ऐसे करूंगा इस मार्ग में चलूंगा ऐसा आचरण करूंगा आपका निर्णय होगा 30 प्रतिशत और मिलेगा और जब जीवन में ले आया और 40 प्रतिशत मिल गया कुल आपको 100 प्रतिशत मिलेंगे ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कहीं आप कहेंगे कौन से शास्त्र में ऐसे लिखा है 20 बीस तीस चालीस दस बीस तीस चालीस नहीं लिखा है लेकिन जरूर लिखा है कि इस इस प्रक्रिया से आपको प्राप्त नहीं तो कार एक श्लोक बताते हैं धर्मख्या स्मशाने चौ रोगिणाम या मतिर भवोत प्राणी सर्वदा तिस्टे को बंधनात् धर्मख्यान में धर्म का जहाँ पर प्रवचन होता है जैसा आप शिविर में आए प्रधान जी हमारे कितने बढ़िया प्रवचन देते हैं तो उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग तो तरसते हैं तो ऐसे धर्म का प्रवचन जब सुनते हैं विद्वानों का व्याख्यान सुनते हैं तो स्थिति में और धर्माख्यान है स्मशान है स्मशान में कभी आप चले गए क्या विचार आता है आज इसका नंबर आ गया कल हमारा नंबर आएगा एक एक करके सभी संसार में जाएंगे तो ऐसे विचार सबका आता है नहीं आता है वहाँ कोई खाने के पीने के घूमने के मौज करने का विचार नहीं होता है स्मशान में जब जाते हैं ये अलग बात है वो थोड़े काल के लिए होता है वहां से आने के बाद फिर शुरू हो जाता है ये तेरा है ये मेरा है फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है लेकिन स्मशान में तो कम से कम उसी समय जब मेरे तरह स्मशान में रहते हैं उस समय तक ऐसा विचार रहता है तो कहते धर्मा ख्या स्मशान या मथिर और जब रोग हो जाए कभी रोग हो गया बुखार आ जाए बुखार आ जाए बुखार आ जा तो हल्वा भी कड़वा लगता है कोई हल्वा खाने के लिए कहे तो बेकार लगता है ये देखो मैं बुखार हो, खाने की रुचि नहीं होती जी जीव में कड़वापन लगता है और रुचि भी नहीं होती है और मन भी प्रसन्न नहीं है तो उस समय संसार बेकार लगता है उस समय पता चलता है संसार का स्वरूप कैसा है कहते इन तीन स्थिति में हमको वैराग्य प्राप्त होता है जहां धर्म का प्रवचन सुनते हैं और स्मशान में और जब रोगी हो जाते हैं तब संसार में दुख दिखाई देता है जब व्यक्ति स्वस्थ है हटा करता है इंद्रिया बलवान है तब तो उसको घोर करने की इच्छा है भी सुबह प्रवान आपको बता रहे थे परामजी खानी वत नियो को ऐसे ही बनाया है कि ये बाहर के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ तो बाहर क्यों रहे ये तो जब स्वस्थ होता है तो मुझे तो भोग करने की इच्छा होती है लेकिन जब रोगी बढ़ जाते हैं तब तो भोगने की इच्छा नहीं होती है तब तो संपदा चलता है संसार में दुख है स्वस्थ होता तो लगता है भाई ये संसार बहुत सुखदायी है लेकिन तो रोगी नाम या मधुर्भ इन तीन स्थिति में हमको वैराग्य होता है और पानी सर्वदा तिष्टोच इस समय हमारी जैसी बुद्धि बनती है चाहे धर्म का प्रवचन सुनते समय आपका विचार आपके चित्त में सत्व गुण उभर कर रहते हैं और स्मशान में सत्व गुण उभर कर रहता है भाई ये तेरा मेरा नहीं है एक दिन संसार से जाना पड़ेगा पाप करने से अन्याय करने से अधर्म करने से कोई लाभ नहीं है ये विचार उस समय उद्बुद्ध होते हैं सत्व उभरता है और जब तो रोगी हो जाते हैं संसार दुखदायी लगता है विवेक पैदा होता है कि संसार को मैं जैसे पूर्ण सुखदायी मानता था संसार ऐसे पूर्ण सुखदायी नहीं है इसमें दुख भी है तो ये सत्योग की स्थिति बनी रहती है वो हमेशा जब बने रह जाए कौन मौख्य में मुक्ति में मोक्ष में ना चला जाए अर्थात तो ऐसा सत्यगुण अगर कर रहे तो हरेक मुक्ति में चला जाएगा तो कहते ये स्थिति हमारी बनती नहीं है तो यहाँ आप शिविर में आए हैं भाग ले रहे हैं। धर्म का प्रवचन चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा यह अच्छी बात है और स्थिति को बनाए रखना है बनाए रखने के लिए केवल सुनने से काम नहीं चलेगा उसके बाद घर में जाने के बाद में इन्हीं विषयों के ऊपर आपको मनन करना है इसी के ऊपर नैविध्यासन करना है और इनको व्यवहार में लाना है तब जाकर ये योग विद्या ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या की प्राप्ति होती है सारे का हमको विवेक की ओर ले जाते हैं विवेक प्राप्त कराने के लिए कहते हैं और न्याय दर्शन इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बौद्धिक बहुत कसरत कराते हैं हर विषय के ऊपर उन्होंने कहा ये शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति है पहले तो नाम बता देंगे दूसरी बात है उनका लक्षण करेंगे हम किसको कहते हैं जैसे हम ईश्वर मानते तो ईश्वर किसको कहते हैं इसको कहते हैं परिभाषा इसको लक्षण कहते हैं और फिर परीक्षा करेंगे भाई ईश्वर ऐसा है या नहीं है हर विषय में कोई भी विषय लेंगे तो उसके ऊपर परीक्षा करते हैं तो दर्शन शास्त्र में ऐसी प्रवृत्ति है पहले नाम गिनाएंगे ये ये पदार्थ है फिर उनका लक्षण करेंगे हम किसको कहते हैं इनकी परिभाषा क्या है डेफिनेशन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डेफिनेशन तो डेफिनेशन क्या है इनका वो बताएंगे फिर उसकी परीक्षा करेंगे कि हमने जैसे इनका परिभाषा है वो ऐसा है या नहीं है तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आप मुक्ति की चर्चा करते हैं तत्वज्ञान होने से मुक्ति होती है ये सभी दर्शनकार कहते हैं मुख्या ज्ञान से बंधन होता है और तत्वज्ञान से मोक्ष होता तो न्याय दर्शनकार प्रश्न उठाते हैं कि आप कहते हैं तत्वज्ञान से यदि मोक्ष होता है तो तत्वज्ञान कभी भी आपको होगा नहीं कहीं होगा संसार में कितने पदार्थ हैं? गिन सकते हैं? एक एक द्रव्य को घिनेंगे तो आपके आंखों के सामने कितने पदार्थ है द्रव्य है हर एक वस्तु का जान नहीं सकते कितने विषय हैं संसार में पहले तो डॉक्टर होते थे वो तो एक ही डॉक्टर होता था सभी की चिकित्सा करता था चाहे आपका आंख खराब हो कान खराब हो हाथ पैर में चोट आ जाए पेट में खराबी खराब हो नाक में खराबी हो कान में खराबी हो कुछ भी खराबी हो एक ही डॉक्टर देखता था आजकल से विभाग कर दिए हृदय के चिकित्सक अलग होते हैं मस्तिष्क के चिकित्सक अलग होते हैं और अलग अलग रोगों के अलग अलग चिकित्सक होते हैं और इतने चिकित्सक होते हैं और वो भी उनको यदि आप कह क्या आप आंख का डॉक्टर है कि आंख के बारे में पूरा जान दो आप मैं पूरा नहीं जानता हूँ तो एक एक विषय में देखेंगे और हर एक विषय में भी कितने अवांतर विषय है छोटे छोटे विषय है उनके उप विभाग है इन सभी विषयों के बारे में कोई भी निष्णान्त नहीं होता है जानी नहीं सकते ये एक तो एक चिकित्सा विज्ञान है ऐसे पदार्थ विज्ञान के बारे में लीजिए फिजिक्स कहते हैं आप केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान को जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान ऐसे तो तो एक एक विषय को लेंगे तो कितने कितने अवांतर विभाग है कितने कितने विभाग है सब आप जान नहीं सकते मनुष्य के शरीर से लेकर संसार में कितने पदार्थ है धरती से लेकर परमेश्वर तक संसार में कितने पदार्थ है हर एक विषय को आप जान नहीं सकते तो न्याय दर्शन का पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न उठाकर कहते हैं हर विषय के बारे में आप जान नहीं सकते कुछ विषय में जानेंगे कुछ विषय में नहीं जानेंगे जिसके बारे में आपको ज्ञान होगा वहां तो आपको तथ्य ज्ञान होगा और जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं है उस विषय में आपको मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान में होगा तो आपकी मिट्टी नहीं होगी आपने ही कहा था मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है तो हर विषय को आप जान नहीं सकते तो किसी ना किसी विषय में आपका मिथ्या ज्ञान रहेगा ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप बंधन में रहेंगे मोक्ष में नहीं जा सकते ये तो प्रश्न उठाने वाला प्रश्न उठाकर रख दिया उत्तर देने वाला उत्तर देता है उसको और आप यदि कभी विश्व पुस्तक मेले में गए होंगे तो 2010 में मैं गया था तो संस्कृत विभाग जो था उसी में हम तीन दिन तक भ्रमण करते रहे और पुस्तक देखते रहे देखते रहे पूरा तीन दिन हमारा पार हो गया केवल संस्कृत में और उसमें भी सारे जो स्टॉल लगे रहते हैं सभी में हम नहीं गए थे चुने हुए कुछ में हम गए थे और उसमें कितने प्रकार के पुस्तक होते हैं संस्कृत के अंग्रेजी के हिंदी के और इतिहास के भूगोल के विज्ञान के ज्योतिष के खगोल के कितने कितने विषय होते हैं सभी पुस्तक में जाए तो कितना समय लगेगा संसार में आप देखेंगे सैकड़ों देशों के हजार हजार लेखक हैं हजार हजार उनके प्रकाशक है लाखों लेखक है लिखते रहते हैं और करोड़ों प्रकार के ग्रंथ आपके सामने प्रकाशित होते रहते हैं जब एक एक पुस्तक को आप छूते रहेंगे तो भी आपका जीवन प्यार हो जाएगा सारे पुस्तक आप छू नहीं सकते उनको पढ़ना उसको जानना समझना ये तो संभव ही नहीं है और जिसको जान लिया एक छोटी सी पुस्तक लेंगे तो आप पढ़ लिया एक दिन में दो दिन में महीने भर में, में, में, में पढ़ लिया तो उसका ज्ञान होगा और जिसको नहीं जाना उसके बारे में तो जान रहा तो आपका मोक्ष नहीं होगा तो न्याय दशनकार उसका उत्तर देते हैं कहते हैं पत्ते पत्ते को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई जान भी नहीं सकता और जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो मुख्य पदार्थ है मुख्य जानने योग्य पदार्थ है उसको आपने जाना और उसको जानने से उसके बारे में आपका मिथ्याजान हट गया तो आपको अन्य विषय में मिथ्याजान हो तो भी आपका मोक्ष में कोई रुकावट नहीं आएगी अब हेलीकॉप्टर हो रॉकेट हो विमान हो वो तो पेट्रोल में चलते हैं या डीजल में चलते हैं मुझे पता नहीं है इससे मेरे मोक्ष में कोई रुकावट नहीं आएगा मोक्ष प्राप्त में ये बाधक नहीं है लेकिन आत्मा के बारे में जब आपको भ्रांति है तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते तो दर्शनकार और आप जैसे सुबह जी आज सुन रहे थे माननीय प्रधान जी आपको बता रहे थे तीन तत्व हम विवाह करते हैं ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों के बारे में हमको सही सही ज्ञान होना चाहिए इन तीनों के बारे में आपको विवेक होना चाहिए पत्ते पत्ते को जानने की आवश्यकता नहीं है इन तीनों के बारे में जब आपको विवेक हो गया तो बाकियों के बारे में आपको विवेक हो ना हो उससे आपके मोक्ष में कोई अंतर नहीं आएगा यही बात सांख्य दर्शन ने कहा है यही बात न्यायदर्शन ने में कहा यही बात अन्य दर्शन का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में बताते रहते हैं इन तीनों के बारे में आपको ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए मुख्य तत्व हमारे पास ईश्वर है जीव है और प्रकृति है इनके बारे में हमको विवेक होना चाहिए विवेकार्थ कल हमने देखा था तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान ठीक ठीक ज्ञान विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए और इनका अस्तित्व हमको सही रूप में पृथक पृथक समझ में आ जाए इसको हम कहते विवेक न्याय दर्शन का इसी को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ये ईश्वर जी प्रकृति तीन में सीमित वो तो थोड़ा और मारा प्रमे गिनाते हैं कहते इन मारा प्रमेयों को जानो और मोक्ष में जाओ अन्य प्रमेयों के बारे में आपको जान हो ना हो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा इन बारह के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएंगे तो इसी से मोक्ष हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इन बारह प्रमेयों को मेरे साथ साथ दो बोलिए आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्य भाव बोलिए फल दुख अपवर्ग ये बारह प्रमे गिनाया कहते हैं इन बारह प्रमेयों को जो ठीक ठीक जानता है वो वे व्यक्ति मोक्ष में पहुंच जाएगा आत्मा शब्द सबसे, सबसे पहला प्रमाह सबसे पहला प्रमाण जानने योग्य जो है उन्होंने आत्मा को बताया आत्मा ने नोन आ जाता जानते ही है जीवात्मा परमात्मा भी महारि दयानंद ने सत्याग प्रकाश पहले सम्लास में ईश्वर के 108 नाम लगभग गिनाए और उसमें एक नाम बताया कि ईश्वर का नाम आत्मा भी है तो वहाँ सारे नाम आप जानते हैं परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बताया गया है, है तो परमात्मा का नाम आत्मा क्यों है तो आत्मा शब्द जो धातु से अर्थात क्रियापद से सिद्ध होता है व्याकरण में संस्कृत में वह है अतः सातत्य गमने सात्य लगातार जिसमें गमन गमन का अर्थ होता है संस्कृत में व्याकरण में गमन गति जान या तीन अर्थ लेना है ज्ञान गमन प्राप्ति गति आया तो आपको तीन अर्थ करना पड़ेगा एक अर्थ होता है ज्ञान दूसरा अर्थ होता है गति गमन करना और तीसरा है प्राप्ति इन तीनों अर्थ में गति का प्रयोग करते हैं ईश्वर तो सतत जानता रहता है ईश्वर का ज्ञान नित्य हो अखंड है, एक रा से ईश्वर तो जान से सतत जान करता रहता है इसलिए उसका नाम आत्मा है और ईश्वर गमन करता है, नहीं करता गति करता है, नहीं करता है। सबसे पहले सब जगह पहुंचा हुआ और क्या गति करेगा कोई जगह ही खाली नहीं है जहां पहुंचे हम तो इसलिए गति करते हैं इसकी चर्चा बाद में करेंगे और प्राप्त ईश्वर सब जगह प्राप्त इसलिए ईश्वर का नाम आत्मा है जीवात्मा को आत्मा कहते हैं क्यों कहते हैं यह भी सतत जानता रहता है कभी भी अब ज्ञान में नहीं आता है इसका ज्ञान गुण स्वाभाविक के नित्य है तो इसलिए इसको भी आत्मा कहते हैं और इसकी भी प्राप्ति होती है उपलब्धि होती है इसलिए इसको जीवात्मा को आत्मा शब्द से कहते हैं तो आत्मा शब्द से दोनों का अनुग्रहण करते जीवात्मा और परमात्मा तो विवेक के लिए आज विज्ञान जितनी खोज करती है केवल प्रकृति के बारे में प्राकृतिक पदार्थों के बारे में भौतिक पदार्थों के बारे में खोज करती है इसके बारे में तो विवेक प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक प्राकृतिक पदार्थ भौतिक पदार्थों के बारे में खूब विवेक प्राप्त करते हैं इनके सूक्ष्म कर्ण अणु परमाणु क्या गुण कर्म स्वभाव है इसके बारे में खूब खोज करते हैं लेकिन और दो तत्वों को जो छोड़ देते हैं दो तत्वों के बारे में विवेक नहीं है नहीं है आप ईश्वर को ना मानने में आत्मा को ना मानने में मुख्य कारण क्या होता है सुबह भी आपको बता रहे थे प्रधान कि दिखते लिखते नहीं ये प्रधान जी ने अलग प्रकार का समाधान दिया है ना लिखने पर भी दर्शनकार कहते हैं कोई वस्तु होते हुए ज्ञान ना होने में न कारण है आठ कारण बिना है पहला कारण बताते अति दूरात कोई वस्तु ज्यादा दूर है तो आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ आप छत के ऊपर खड़े हो जाए दिल्ली दिखाई देगी क्या आपको नहीं दिखती क्यों ज्यादा दूर है अति दूर होने से दिखाई नहीं देता दूसरा कारण बताते अति सामिप्यात बात नजदीक है आंखों के तो माध्यम से पूरी दुनिया को देखते हैं और आंख में एक धूल गिर जाए तो दिखता है क्या आपको आंख के सब चिपक जाए को पर तब देख नहीं सकता अति सामिप्य हो गया अति दूर होने से भी दिखाई नहीं देता और अति सामिप्य होने में भी नहीं दिखाई नहीं देता है अति दूरत अति सामिक इंद्रिय उपघात इंद्रिय में टूट फूट हो जाए किसी के इंद्रिय कमजोर है कोई अंधा है तो उसको दिखाई नहीं देगा वस्तु है लेकिन अंधा होने के कारण उसको दिखाई नहीं देता ध्वनि होने के कारण सुनाई nope नहीं देता तो वस्तु होते हुए पदार्थ होते हुए उपलब्ध न होने में ये सब कारण है अति दूरात अति साम और इंद्रियोपात ईश्वर के ऊपर ये लागू नहीं होता है ईश्वर ना अति दूर है अति दूर के कारण आप दिख नहीं रहा है ऐसे नहीं कह सकते अथवा इंद्रिया टूट फूट गया हमारे इसलिए दिखता नहीं है ये भी नहीं कह सकते तीसरा कहा चौथा कहा कि मना अनवस्थान मन की एकाग्रता ना हो तो आपको वस्तु होते हुए ज्ञान नहीं होता हम बैठकर बातचीत करते कोई चला गया हमारा मन इसमें एकाग्रे पता नहीं चलता कोई व्यक्ति इतना एकाग्रे तो उसके सामने कोई चला जाए वो तल्ली में पढ़ने में हो और अपने काम में तल्ली में हो तो सामने कोई गया आया उसको पता नहीं चलता तो तल्लीन हो जाने से भी मन दूसरे कार्यो में लग जाए तो हमारे सामने वस्तु होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देता है मन की अनवस्थानता मन की एकाग्रता न होने पर ये सब कारण बताया चार कारण बताया पांचवा कारण बताया अभिवत अभिभाव का अर्थ दब जाना दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देते क्यों दिखाई नहीं देते तारों का प्रकाश कम है और सूर्य का प्रकाश अधिक है उस प्रकाश से ये प्रकाश दब जाता है कोई बांसुरी रह है और कोई ढोल पीटता है तो ढोल की आवाज सुनाई तो नहीं तो बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं देगी लेकिन हम ये नहीं कह सकते बांसुरी का आवाज नहीं है बांसुरी की भी आवाज है लेकिन दूसरे आवाज के द्वारा दर जाता है एक के द्वारा दूसरा दब जाए तो भी दिखाई नहीं देता है अगला कारण बताया कि समाना समान और समान चमान पदार्थ मिल जाए तो भी दिखाई नहीं देते जैसे ये मिलावट करने वाले कैसे मिलावट करते है? चावल भी मिलाएंगे तो सफेद कंकर मिलाएंगे और औरत के दाल में मिलाएंगे तो काला कंकर मिलाएंगे तो हर पदार्थ के लिए अलग अलग पदार्थ को तैयार करके रखते हैं उसी में मिलावट करते हैं समान होने के कारण दिखाई नहीं मिलता पता नहीं चलता तो समान पदार्थ के साथ घुल घुल जाने से पता नहीं चलता है और एक कारण बताए सौक्ष्मी दिखाई नहीं देते है सूक्ष्मता इतने सूक्ष्म हो जाए आपको देखेंगे ये फर्श तो आपको साफ रहा है लेकिन इंद्रिय को पानी से गीला करिए और ऐसे पोच लीजिए देखेंगे बहुत सारे भूम के कण लग जायेंगे सूक्ष्म होने के कारण हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जब एकत्रित हो जाते हैं वो दिखाई देते हैं तो वस्तु के होते हुए भी ना दिखाई देने में ये आठ कारण गिना है और परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता है आंख का विषय ही नहीं है आंख का तो क्या किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है इसीलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता है? से आत्मा आत्मा भी किसी इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों का विषय न होने से दिखाई नहीं देता लोग कहते दिखाई नहीं देता इसलिए हम नहीं मानते फिर हम कहते भाई आपको हवा दिखाई देता है हवा भी दिखाई नहीं देता तो कहते आग कम से कम स्पर्श होता है तो स्पष्ट होने पर भी मानते तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आग से दिखाई दे तो माने तो परमात्मा कैसा है तो वो असब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगम बच्चा उनमें कोई शब्द नहीं है स्पर्श नहीं है रूप नहीं है रस नहीं है गंध नहीं है इंद्रियों से परमात्मा को हम जान नहीं सकते वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है जो जिसका विषय नहीं है उसका आप कैसे जान सकते हैं मैं कहूंगा देखो ये बच्चा है बुद्धिमान है तो क्या आंख से देखकर आप जान लेंगे ये बच्चा बुद्धिमान है ये बुद्धिमान नहीं है वो बौद्धिक विषय है उसके तो प्रश्न पूछेंगे उत्तर देगा तब जाकर बुद्धि साहब कल्पना करेंगे इसके पास बुद्धि है या नहीं है है तो कितनी है तो जो इंद्रियों का विषय नहीं है हम इंद्रियों से नहीं जान सकते तो आत्मा और परमात्मा ये इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए इनको इंद्रियों से हम नहीं जान सकते परमात्मा को न मानने के और एक कारण क्या उसके दिन हमारा काम चल जाता लोग कहते रोटी पच जाती है परमात्मा को मानने की क्या आवश्यकता है मानने की सकता है क्यों हमारा काम नहीं चलता है सुबह आप सुन रहे होते हम कहा जन्म लेते हैं किस घर में किस प्रांत में किस स्थान में किस माता पिता के वो सब हमारा हाथ में नहीं है हमारी इच्छा से नहीं आता है परमात्मा को न मानने से हम गलत कार्य करेंगे परमात्मा को मानेंगे तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे ये सबसे बड़ा अंतर आता है ईश्वर को मानने में और न मानने में परमात्मा को मानना और परमात्मा का मानना मन में अंदर है परमात्मा को मानना मतलब परमात्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना इतने मात्र का से काम नहीं चलता परमात्मा ने जो कहा है उसको भी मानना पड़ता है परमात्मा ने कहा लड़ाई झगड़ा मत करो तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना बराबर परमात्मा को मानना कोई व्यक्ति कहता मैं ईश्वर को तो नहीं मानता मैं झगड़ा किसी नहीं करता हूं प्रकरान बनो ये ईश्वर को मानना क्यों नहीं करता लड़ाई झगड़ा ईश्वरी व्यवस्था है ईश्वर ने सत्य में श्रद्धा को उत्पन्न की और असत्य में अश्रद्धा को उत्पन्न की है श्रद्धा सत्य में है और अश्रद्धा असत्य असर्द्ध में है ई स्वाभिक तो परमात्मा वो नियम बताया परमात्मा ने जो आदेश दिया उसको मानना भी परमात्मा को मानना है तो इस रूप में हम देखें तो ईश्वर की जो आदेश है ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करना भी ईश्वर को मानना है और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके आज्ञाओं को नहीं मानता है वो तो दुख भोगेगा सीधा सीधा धर्म का परिणाम सुख आता है और अधर्म का परिणाम दुख आता है तो ईश्वर के बारे में हमें विवेक तो होना ही चाहिए परमात्मा को न मानने में और मुख्य कारण क्या रहता है लोग कहते तो देखो भी सब अव्यवस्था है नास्ती व्यक्ति सुखी है और आस्थिक व्यक्ति दुखी है और ये नास्तिक व्यक्ति ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं आस्तिक व्यक्ति ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। वो ऐसी बात नहीं है परमात्मा होते हुए भी संसार में व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है कि इसी स्वतंत्रता के कारण अधर्म आत्माओं के कारण हमको परेशानी होती है ना कि धर्माचरण करने करन के कारण परेशानी होती है परेशानी होने का कारण धर्माचरण नहीं है उसका कारण तो दूसरे है अन्याय करने वाले हैं उनको ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है क्यों नहीं है स्वतंत्रता क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तब पर फल भेजने में वो तो अधिकारी बनेगा यदि ईश्वर कर्म करने में स्वतंत्रता ना ले तो फल भेजने का अधिकारी भी नहीं रहेगा फल तो उसी को मिलता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है कर्म करता है तो ईश्वर के बारे में विवेक की आवश्यकता है और ईश्वर का स्वरूप कैसा है आप सुनते रहते हैं प्रवचनों में आज समय हो गया यहीं पर वाणी को विराम देते हैं आगे की चर्चा हम कल करेंगे सायकाल जो संध्या के संध्या उपासना की कक्षा होती है